देव भारत 30 लाख मॉस्क यानी मस्जिद भारत एक ऐसा देश है जहां पूरे वर्ल्ड से सबसे ज्यादा मस्जिद है यहां तक कि किसी मुस्लिम कंट्री में भी इतने मस्जिद नहीं है जितने भारत में है भारत की इस एकता को भारत में चल रहे सेकुलरिज्म को सलाम करता है देशभक्त रेडियो और देव भारत